श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सारदा शारदानंद इस बीच पूर्व बंगाल से बार बार बुलावा आ रहा था अतः दिसंबर में उन्होंने उस अंचल में जाकर ढाका नारायणगंज बरिसाल आदि स्थानों पर व्याख्यान दिए बरिशाल में वे आठ दिन तक थे और वहाँ पर अश्वनी कुमार दत्त के मकान के निकट ही एक नए मकान में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी शरद महाराज इस मकान में विश्राम आदि करते थे और अश्विनी बाबू के मकान में भक्तों तथा आगंतुकों के साथ धर्म प्रसंग करते थे बरिशाल में उन्होंने तीन हृदयग्राही व्याख्यान दिए जिसमें से एक अंग्रेजी तथा दो बंगला में थे दो प्रश्नोत्तर सभाएं भी हुई अंतिम दिन वे अंतरंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के संबंध में चर्चा करते हुए समाधिमग्न हो गए और बड़ी देर तक निष्पन्द रहने के बाद श्री रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए सामान्य भू स्तर पर लौटे प्रचार कार्य से लौटने के पश्चात उन्होंने तंत्र साधना में मनोनिवेश किया इसके लिए उन्होंने अपने चाचा ईश्वर चंद्र की शरण ली ईश्वर चंद्र स्विख्यात पंडित जगनमोहन तरका तर्कालंकार के मंत्र शिष्य तथा सिद्ध कौल थे श्री माताजी तथा स्वामी ब्रह्मानंद को सब कुछ अवगत कराने के पश्चात बीस नवंबर उन्नीस ईस्वी चतुर्दशी की रात को वे पूर्णाभिषिक हुए का जी उसी शक्ति पूजा का रहस्य समझाते हुए उन्होंने अपनी जिन अनुभूतियों का उल्लेख किया है उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध के अत्यंत उच्च शिखर पर आरूढ़ होने के बाद ही दे इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हुए थे ग्रंथ के समर्पण पत्र में लिखा है जिनके कृपा कटाक्ष से ग्रंथकार संसार की सभी नारियों में श्री जगदम्बा के शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति का अनुभव कर धन्य हुआ है भक्तिपूर्ण हृदय से यह पुस्तक उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित है स्वामी जी जब दूसरी बार अमेरिका से लौटे तो वे अस्वस्थ थे उनकी तीव्र इच्छा थी कि श्री रामकृष्ण के संदेश को देश शीघ्र ही अपनाएं इससे जो विलंब हो रहा था उसे वे सहन नहीं कर पा रहे थे इसी कारण देश की अक्षमता देखकर उनकी आकुलता कभी कभी नाराज़गी में प्रकट होने लगी थी ऐसे अवसरों पर उनके समक्ष जाने का कोई साहस नहीं जुटा पाता था कामकाज के लिए शारदानंद को उनके पास जाना ही पड़ता था परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी जी के आशीर्वाद या भरसना से विचलित न होकर वे निर्मकार भाव से अपने कर्म में लगे रहते थे एक दिन स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद तथा शारदानंद को किसी कार्यवश कलकत्ते भेजा मठ लौटकर स्वामी शारदानंद ने स्वामी जी को बतलाया कि कार्य संपन्न नहीं हो सका है स्वामी जी को लगा कि उनके निर्देशों का पालन करने के कारण ही ऐसा हुआ है अतः वे नाराज होकर अपनी अनुपम भाषा में बोल उठे बस एक ही छटाक दो तो बुद्धि है अभी रखे रह सूद मूल बढ़ने दे फिर काम में लगाना इसी बीच सेवक ने आकर दोनों को चाय दी स्वामी शारदानंद बिना कुछ कहे चुपचाप चाय पीने लगे मानो कुछ हुआ ही ना हो इस पर स्वामी जी ने मानो थोड़ा हताश स्वर में कहा इसका तो मानो बेले मछली का खून है किसी भी तरह गर्म नहीं होता उन्होंने सोचा था कि ऐसी मर्मभेदी भेदी सुनकर शारदानंद कम से कम थोड़ा तो प्रतिवाद करेंगे इन आत्मस्थ महापुरुष के आत्मसंयम के अनेकों दृष्टांत हैं एक दिन मंदिर में रसोइये के कीचड़ से सने पदचिन्ह देखकर वे विशेष नाराज हुए और डांटने के लिए उसे तुरंत बुला भेजा परंतु उनका क्षणिक क्रोध तत्काल शांत हो गया अतः रसोइए के सम्मुख आने पर वे बोले नहीं कुछ नहीं तुम जा सकते हो सदा मनुष्य के भीतर निहित अव्यक्त पूर्णता पर अपने दृष्टि को निबद्ध रखने के फलस्वरूप वे किसी में सामयिक अपूर्णता प्रकट करते देखकर आसानी से धैर्य नहीं खो बैठते थे इसलिए जिनको और कहीं भी ठौर नहीं मिलता था वे भी उनके पास स्नेह और सम्मान के साथ रह पाते थे अनुशासन के बारे में वे कहा करते थे मैं तो भाई स्कूल मास्टर की तरह हाथ में छड़ी लेकर कौन क्या कर रहा है यह देखते हुए घूम नहीं सकता क्या उचित है और क्या अनुचित इतना समझने की तो उम्र अब तुम सब की हो चुकी है शरद महाराज का ठीक ठीक कार्य आरंभ हुआ स्वामी जी के देहावसान के बाद उस समय तक प्राथमिक संगठन का कार्य जारी ही था अतः बहुत सी छोटी छोटी संस्थाएं प्रयोग के तौर पर थोड़े दिन मिशन से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी तथा फिर अपनी सफलता दिखा पाने पर उन्हें मिशन के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता था स्वामी शारदानंद उनका महत्व समझते तथा उनकी सहायता किया करते थे इसी दृष्टि से 20 अगस्त 1902 सौ ईस्वी को उन्होंने कलकत्ते में विवेकानंद सोसाइटी के प्रतिष्ठापन कार्य का नेतृत्व किया आगामी वर्ष जनवरी में जब बाग बाजार में विवेकानंद समिति की स्थापना हुई तो वे उसके अध्यक्ष हुए उसी वर्ष 18 जून को मछुआ बाजार स्ट्रीट पर एक बड़ी इमारत किराए पर लेकर उसमें एक छात्रावास स्थापित किया गया उसका नाम विवेकानंद स्मृति मंदिर रखा गया तथा स्वामी शारदानंद उनके अध्यक्ष हुए परंतु दुर्भाग्यवश एक वर्ष बाद वहाँ छात्रावास चलाने में मकान मालिक की सम्मति न होने तथा दूसरा कोई उपयुक्त मकान न मिलने के कारण वह संस्था बंद हो गई 1903 ईस्वी अक्टूबर में उनके मार्गदर्शन से आचार्य जगदीश चंद्र बोस की बहन तथा भगनी क्रिश्चिन ने मिलकर बोसपाड़ा में एक महिला विद्यालय की स्थापना की अगले वर्ष उनकी सम्मति से बहु बाजार में रामकृष्ण समिति अनाथ भंडार की स्थापना हुई